शंकरं करुणल नमा भगवत्द शोक शैत सर्व सर्वूतगुहाश्विष्ती तस्मिदे नम जय भगवान हाँ जी कौन सा चल चुला हमारे पास one twenty अब तो last chapter ही three number है one twenty three three number, nine, three number one twenty three पेज नंबर three number दूसरा चलना बस right आत्मा स्व आत्मा स्वयं प्रवास इसको इसको लेकर के अब शुरू हो रहे आत्मा प्रकाश इसको दिखाने के लिए अब ये चल रहा था। में कथन नहीं हो रहा है केवल आत्मा के यथार्थ स्वरूप तो को बोध करने के लिए आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा चेतन है आत्मा व्यापक है आत्मा असंग है यही एक एक करके धीरे धीरे समझा रहे हैं और इसी कोई हम लोगों उनको मन में बार बार बार बार विचार करके धारणा करके धीरे धीरे विचार करेंगे तो मन उसमें, मन, मन उसमें तो जिस, जिस चिंतन में मन लगते हैं तो भगवान ही रहता है और मन भगवान में एक हो जाता है ठीक है इसी प्रकार आत्मदेव में भी यदि मन लगाएंगे तो मन आत्मदेव में ही लय होगा के बोल निर्विशेष व्यापकता को प्राप्त कर लेंगे नहीं तो सब विशेष व्यापक कथा कोई इसमें आत्मा की चेतनाता जब बुद्धि में आती है तो आत्मा की प्रकाश से अंतकरण प्रकाशित भी होता है और आत्मा में दो गुण है आत्मा स्वयं प्रकाश है और आत्मा मतलब मैं तो जैसे ही ये धर्म प्रतिफलित होते हैं तो ऐसा लगता है कि अंतकरण मतलब बुद्धि मैं मैं तो है है और वो चेतन भी है, ऐसा होने लगता है। तो उसको हटाने के लिए उस को हटाने के लिए यहाँ पे भगवान भास्कर बोलते हैं तुम स्वयं प्रकाश जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं ना शरीर स्वयं प्रकाश है ही है प्रकाशित करते हैं इसे सूर्य का प्रकाश जो है तो हमारे शरीर आकार प्राप्त किया ऐसे भी नहीं है सूर्य जैसा है इसे असंग प्रकाश ठीक इसी प्रकार आत्मा में हर चीज को प्रकाशित करते हुए हर चीज को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए उस वस्तु के अंदर अंतर्निहित तो रहते हुए भी उस वस्तु धर्म से का कोई संबंध नहीं है तो जैसे लाभ क्या है आत्मा की व्यापकता समझ में आता आत्मा की पूर्णता अपने व्यापकता और असंगता ये दोनों चीज बार बार विचार करके ये जगह पे आना है मन को इस जगह पे लाना है इसीलिए जैसे हम लोग लो उनकी मन क्या है कि मैं ये कथा बताया था आपको ये हमारा पंचदश कथाकार ये लिखते है कि दस व्यक्ति जो है तीर्थ के लिंक लेते एक जगह पे नदी आया तैर के पार कर गए परंतु सोचा कि हम बोलो हम लोग दस निकल पे आए कि नहीं तो गिनते समय क्या क्या कि सभी व्यक्ति ने कि अपने अपने सामने जो बाहरी वस्तु है उसको गिन करके अब जो मैं दस ये नहीं गिन रहा था दस व्यक्ति ने गिना दसी ने नौ गिना क्योंकि उनका गुरुजी ने ऐसे ही सिखाया तो उसने वैसे ही गिन रहा था आपने को नहीं गिन रहा था तो बोल रहे हाय हम लोग में तो एक गए नदी में गए हुआ नहीं हम लोग नव ही है केवल तो महात्मा बैठा हुआ था जब एक रोना पीटना शुरू किया क्या बात भाई तुम लोग क्यों रो रहे हो बोलते देखिए ऐसा है हम लोग जो है नौ दस व्यक्ति निकले थे नदी पार करने के बाद अभी हम लोग दस हो गए हमारा एक चला गया नदी में चला गया तब तो बोलते वो बोलते नहीं गया दसम पुरुष है ऐ, जैसे ही बोला दसम पुरुष है तब लोग क्या लो, क्या ना क्या हो गया दसम पुरुष है हाँ गिनो दुबारा गिनो तब उनके सामने गिनाया वो जैसे पहले गिन रहा था एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ भारी जितने से भिन्नों को गिन करके वो बोलते नौ है तब वो दिखाते नहीं देख पाते कोई दिखा दिखा, देखो, ये तब वो समझ में आ जाता है दसम पुरुष तुम्ही यही तत्तम से महाभक्त बोलते तुम्ही व्यापक पुरुष तुम्ही हो तुम्हें पूर्ण पुरुष हो इस प्रकार से वहां पे दृश्य शु तद एव अयूढ़ लोग न था देखना छोड़ते तो क्या हो जाएगा परिच्छि अहंकार उसके जो बाशना है वो धीरे धीरे दिर कम होता जाता है वो कम होते ही क्या होता है की आत्मा की स्वयं प्रकाश आत्मा शुद्ध मन में हैं प्रतिपलित होने से समझ क्या विरुद्ध वस्तु है एक बोल रहे हैं तुम ब्राह्मण हो क्षत्रियो वैश्य शुद्र शास्त्र ने तुम्हारे लिए बोला ये करो और एक बोल रहा है कि तू असंग है व्यापक है पूर्ण है तू ब्राह्मण मनुष्य ही नहीं है तो ब्राह्मण क्षत्र कहा एक ही व्यक्ति को एक ही साथ दो विरुद्ध धर्म किया जाए उसको कैसे समझ में आएगा कैसे समझ में आएगा नहीं आ सकता है वो एक ही व्यक्ति को एक साथ बोलते भगवान कहते धर्म युद्ध कर और उसी समय यदि बोलते तो धर्म छोड़ के भाग जा एक साथ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है जब धर्म युद्ध कर तो करेगा परंतु करने के बाद उनको समझ में आएगा कि जो है ये धर्म में वास्तविक तो हूँ क्या जब अंत करण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान को पता समझ में आता है इसीलिए चौथा नंबर से देखिए आज तम तम तदेवेति प्रत्यय एक कालिकम विरुद्ध न्याय तो बद तम कुरु तम तदेवेति प्रत्ययो एक <्न्यायातो> एक तो ताम ताम ता एक कथम कथम न्यायतो न्यायतो तम तम कुरु तदेव इति तुम करो तुम तो तुम तुम तुम ब्राह्मण हो हो हो इस काम को करो तुम्हारे लिए शास्त्रों के काम विधान किया इस प्रकार के उपदेश और उसी व्यक्ति को उसी समय यदि बोलते हैं तू ही उस पर ब्रह्म है तुम तत्तमसी, तत्तमसी, तम तत्वसी तत्वी तम तदेव अत्यो एक ही एक ही समय दो विरुद्ध प्रत्यय एक नीडो मतलब एक ही आश्रय में एक ही आश्रय में एक ही काल में दो विरुद्ध प्रत्यय कथम शाम विरुद्ध प्रत्यय देखिए प्रत्यय एक कालिको विरुद्ध प्रत्यय एक आश्रम एक निडो कथम शैताम ठीक है क्या प्रत्यय एक है तम गुरु तम गुरु मतलब तुम ब्राह्मण चत्रुश्य शुद्ध तुम्हारे लिए शास्त्र ने कर्म विधान किया इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए ये हो गया एक क्या बोलते हैं कि तुम्हें असंग पूर्ण व्यापक तत्व ये एक आश्रय में एक नीड में एक ही कर्म उस व्यक्ति को कैसे समझ में आ सकते, सकते। पहले, पहले जो, जो निष्काम भाव से करना है वर्ण और आश्रमित कर्म को निष्काम भाव से करते समय मन में एक भावना रखना है इस काम को मैं कर रहा हूँ अंत को शुद्धि के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ना मुझे और कोई पुण्य चाहिए ना इसका कोई लाभ आउट चाहिए बस केवल इतना ही है भगवान इस शरीर में इस जन्म में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए अंत करने से शुद्ध हो जाए जैसे जैसे ही हम ऐसा कर पाएंगे तब क्या हो जाएगा वो भावना के फल फलस्वरूप जागतिक चिंत मन से चला जाएगा मन शुद्ध होता जाएगा और वही कर्म जो है अंत करते करते जैसे मन शुद्ध होगा तो ऐसा ही कुछ अवस्था स्थिति प्राप्त होगी ऐसे कोई सदगुरु प्राप्त हो जा तो व्यक्ति का अपने में इच्छा होता है मैं कहीं भाग जाओ मैं चला जाओ गुरु जी के पास जाकर के पूछू ये अपने आप इच्छा तीव्र होने लगते हैं फिर जो है गुरुमुख से शास्त्र वाक्य को करके उनको बोध हो जाता है उनको बोध हो जाता है इसीलिए ये ये प्रोसेस है ये इसके जो दूसरा कोई रास्ता नहीं है अब किस व्यक्ति को अंतकरण शुद्ध होने में कितना समय लगेगा ये निर्भर करता पूर्वकालिक प्रतिबंधक कितना बैठा हुआ है परंतु वो मिटते ही ज्ञान हो जाता है वो मिटते ऐसा कोई निमित्त तो आ जाता है कि समझ में आ जाता है तम तो कुरु तम तदेव ये दो ची तुम ब्राह्मण शत्र भविष्य सूत्र हो तुम इसलिए तुम ये काम करो और तुम्हें उस असंग पूर्ण व्यापक तत्व ब्रह्म हो इस प्रकार दोनों विरुद्ध उपदेश एक आश्रय में एक काल में कैसे हो सकता है नया तो बल युक्तिपूर्वक जरा सोच करके देखो कैसे हो सकता है ये तो नहीं हो सकता है तब होता है? जब अभिमान तक, जब तक रहेगा, तब शास्त्र तो समझ में आता है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अगला को देखिए बोल रहे देहा स्वभावत साप वत्तमित्य उचते नो दुख न साप्रय तत्मितुच्य दृषे देहाभिमानी नो दुख जब तक शरीर के साथ तादात्माता है तब तक सुख दुख तुमको छोड़ेगा नहीं ना हम देह जो, जो नहीं हूँ जब ये स्वभाव से ही स्वरूप से आत्मा में सुख दुख कभी भी नहीं है स्वभावत इसलिए उसको समझाने के लिए स्वापतिकाल में तुम्हें जो है देव संबंधित कुछ भी सुख दुख की अनुभव नहीं होता इसलिए इस शरीर के साथ तादात्मता को छुड़ाने के लिए श्रुति बार बार बोलते हैं तत्मसी तत्मसी ये दृष्टा को देखने वाले को सब जो जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है तो उसको बोलते है अरे तू कर्ता करता नहीं है तू तो असंग तो नौ बार बोलना पड़ा हम लोगों को तो नहीं नही कितना जिंद में कितना बार सुनने पर शास्त्र सुनने पर तब जाके ये जो है, है उत्पन्न होता है देहाभिमानी न अदेह स्वभावत जो अपने देह में अभिमान करता है की मैं शरीर हूँ इस प्रकार व्यक्ति का जी जब इंद्र प्रजापति के पास गए थे प्रजापति उनको चार पर उपदेश किया पहले बोला कि जो आंख में पुरुष दिखते हैं प्रजापति के मन में था वो दृष्टि का जो दृष्टा उनको समझ में नहीं है वो छाया आत्मा को समझ लिया घूम के आया फिर बोला ये जो सपनों में महिमा को चरम बिच अनुभव करते हैं सप्न दृष्टा पुरुष वो वहां भी अरे सपन में भी तो हम सुखी दुखी होता रहे तो वहां भी तो जीव आत्मा ही है तो ये भी नहीं है अभिप्राय है जिसकी जिसकी प्रकाश से देखा जाता है वो पुरुष का वही खोलना था परंतु वो भी पुरुष समझ में नहीं आया फिर जब सुषुप्ति अवस्था में आया जब जा जा जाग्रत बोध नहीं है स्वप्न बोध नहीं है सुषुप्ति में, मेंंतु जिस समय में जिसके साथ एक होकर के तुम सोते हो ये तुम्हारा ये तुम्हारा आत्मा जब ऐसे बोला था बोले इस समय तो मैं अपने कोई नहीं जानता हूं। दूसरे को भी नहीं जानता हूं। मैं तो सोचा था कि मैं राजा बन करके दूसरे को शासन करूंगा इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त किया आपने बोले थे कि सर्वेश्वर लोकथा का चारो भाव थे ये कोई आत्मज्ञान हुआ वापस आया फिर ये टूक नहीं बोला आपने तब तो प्रजापति इंद्र को बोलते इंद्र जब तक तुम्हारे शरीर में आत्मभाव रहेगा जब तक सोचोगे मैं इंद्र हूँ देवताओं की राजा तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं है चाहे तुम देवता के राजा क्यों ना हो क्यों तुम तुम तो देवता के राजा बन के रहना चाहते हो आत्मज्ञान साम्राज्य की राजा बन, बन करके रहना चाहते हो पूरा सृष्टि के साम्राज्य तुमको कहा से मिलेगा यदि पूरा सृष्टि के साम्राज्य तुम चाहते हो देवताओं के जो राजा इस अभिमान को छोड़ के बस अपनी रहेगा तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुम सुख दुख से बच नहीं सकते हो यदि सुख दुख, दुख तो मतलब के मतलब यदि तो तुम शरीर से तादात्मता छोड़ देते हो तब सुख दुख तुम्हें स्पर्श अशरीरम बासंत दुखु दुखु दुखु तो कुछ वर्ष भी नहीं कर सकता इसलिए पे उसको मन में रखते हुए भगवान भाष्य कर बोल रहे हैं ठीक है शरीर है शरीर के काम ही है कि शरीर रहते रहते ही इस शरीर में आत्म साक्षात कर होना भगवान प्राप्ति करना यही इस शरीर की उपयोगिता है शरीर जो है रहेगा तब तक रहते रहते तो है तो फिर नहीं हो पाएगा कम मनुष्य शरीर मिलेगा कोई गारंटी नहीं है परंतु ये समझ करके ये शरीर भगवान ने एक नाव के रूप में मुझे दिया संसार सागर से पार करने के लिए ये नाव में बैठ करके संसार सागर जरूर पार करूंगा परन्तु नाव को कंधे में उठाना व नाव मैं, मैं हूँ ये तो नहीं हो सकता तो तो तो मेरे को ने दिया जो शरीर के साथ अभिमान रखता है उसको तो दुख जरूर होगा दुख कुछ छोड़ नहीं पाएगा न अदेहस जिसके जिस शरीर के साथ तादत मत नहीं है स्वभाव से ही वो जो है नहावत उसमें सुख दुख स्पर्श नहीं करता इस टाइम तो क्या दिया? में जैसे बैठ करके के वो होता है तत्प्रहणाय उसको छुराने के लिए उसको छुराने के लिए शरीर के साथ आधात्म करके तुम व्यवहार करते हो उसको छुराने के लिए श्रुति क्या बोलते हैं तत्वसी तत्व इति दृश्य दृष्टा पुरुष के लिए बोलते तुम देखने वाले वाले वाले हो समझने वाले हो सुनने समझने इसको ऐसा समझो समझो क्या सम्झो? कि मैं वो असंग तो, तो किस वाला, वाला प्रकार से देखना सीखो बाहरी जगत मत देखो देहा स्वभाव दो जिसका शरीर के साथ तादा तुदा छूट गया उसका क्या सुख दुख के साथ क्या संबंध है दुख रीर के साथ आ रहा है जा रहा है सुख दुख को देख रहा है परंतु मैं सुखी दुख ये भावना मन से कभी नहीं व्यवहार तो अच्छा है।, है वो स्वरूप से जानते हैं कि व्यवहार शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ होकर के ये सुख दुख की व्यवहार हो रहा है परंतु आत्मा तो नित्य सुख स्वरूप है आत्मा नित्य सुख स्वरूप है वहाँ पे सुख की कोई कमी नहीं है वहाँ पे तो आगे देखिए देखे देहाभिमानी न दुखस न अदेहस से स्वभावत हो स्वापत जैसा अवस्था में जागृत में बैठ करके धीरे धीरे स्थूल शरीर से शरीर को अपना दृश्य बना देना इस प्रकार करते करते क्या होता है कि जो अपनी असंगता व्यापकता समझ में आता है इसलिए शास्त्र करता है तुम ये नहीं हो जो तुम समझ रहे हो परंतु इसके विपरीत जो तुम अपने को समझ पा रहे हो वो तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है वो तुम्हारा पारमार्थी स्वरूप है तुम्हारा इस प्रकार कहना चाहते हैं आगे देखिए और बोल रहे हैं थे दृशे छाया न दर्शने दृष्टात्मा इति छाया जदारूढ़ दर्शने योगी दृष्ट आत्मा इति प्रकार दर्पण में अपनी छाया को देख करके व्यक्ति मानता है कि मैं अपने को देख रहा हूँ तुम अपने को नहीं देख रहे हो तुम अपनी छाया को देख रहे हो वो छाया को देख करके हमको अपने को समझ में आता है इसी प्रकार अंत में प्रतिफलित चेतन जो अहंकार रूप में दिखाई दे रहा वो छाया है, है, वो वो है इसको समझाने के लिए बोलता है, है क्यों तो मैं, मैं तो तो क्यों ऐसा प्रती होता है क्योंकि मैं पहले ही बोला आत्मा में दो गुण है आत्मा चेतन है और आत्मा मतलब मैं तो मैं चेतन तो आत्मा की शुद्ध है वो जो है अंतकरण में प्रतिफलित होगा तो किस रूप में प्रतिफलित होगा प्रकार दर्पण में मैं चेहरा, तो अपना जो चेहरा को जैसे में होगा तो उसका प्रतिफलन किस रूप में होगा मैं चेतन मैं चेतन इस रूप में प्रतिफलन होगा इसलिए ऐसा लगता है परंतु वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप नहीं है वो प्रतिफलन है चेतन का आभाष है वहां पे शुद्ध चेतन सर्वतास को देख करके शुद्ध चेतन को समझने के लिए इस प्रकार दर्पण में अपनी प्रतिबिंब को देख करके अपने चेहरा को हम समझ जाते हैं परंतु हम जानते हैं कि प्रतिबिंब मैं नहीं हूं मैं तो वहां उल्टा बाहर हूँ अब प्रतिबिंब में यदि प्रतिबिंब में कुछ करना चाहता है तो बिंब में ही करना पड़ता तो प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है इसी प्रकार से ये शुद्ध चेतन के सबसे इंपॉर्टेंट जगह है शुद्ध चेतन की प्रतिबिंब के देख करके जो प्रतिबिंबित होने के कारण अहंकार रूप अहम अहंकार रूप में बदल गया अहम अहंकार रूप में बदल गया उसमें से दृश्य को हटाना है दृश्य शरीर मन बुद्धि संघात ये मैं इस रूप में कार्यकरण संघात के साथ मिल करके जो मैं दिखाई देते हैं उसमें कार्यकरण इदम अंश वस्तु अंश उसको हटाना है शुद्ध को समझना है इसलिए बोलता है छाया छाया मुख न दर्शन आदर्श में की जो हम देखते हैं तो क्या होता होता कि वो ही मेरा मैं इस प्रकार से मतलब तो उसको देख करके लेना है मतलब जो कर्म करने में कर इच्छा रखते हैं शास्त्रीय कर्म में शास्त्र में निष्ठा रखते हैं वो क्या सोचेगा मैं ब्राह्मण हूँ मैं छोत्र हूँ जो है भाव क्यों आता है क्योंकि ये भी आत्मा का ही भाव है वो जिस प्रकार दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके प्रतिबिंब को ही मैं मानते हैं प्रतिबंध इसी प्रकार अंत कर्म प्रतिफलित चेतन को देख करके उसमें प्रतिफलित चेतन में क्या होगा दर्पण में जो दोष गुण रहेगा चाहिए हमारे प्रतिबिंब ऐसा ही दिखेगा दर्पण तो तो जो करतृत्व भोक्तित्व दीर्घ रूप से बैठा हुआ है आत्मा प्रतिफलित होकर भोक्ता रूप में टेढ़ा मेरा रूप में दिखाई पड़ता है टेढ़ा मेरा रूप में दिखाई पड़ता है इसीलिए उसको वास्तविक रूप से समझना है उसको ठीक से ये, देखो ये आत्मा इसी जो हम और उसमें आत्मा की दर्पण में मुंह के चेहरा के प्रति बिंब आया जो टेढ़ा मेरा दिखाई दे रहा है वो हमारे चेहरे में नहीं है वो दर्पण में है तो निश्चय करते है ऐसा ही यहाँ भी यहां से भी देख करके अपनी शुद्धता को यह इसलिए अलग करके दिखा रहे हैं भगवान देखो कौन कहा समझो और मिलाओ नहीं दोनों को दोनों को मिला व्यवहार करो परंतु तो बिन, बिना मिलाए मिला दोगे दो तो सुख दुखी होते रहोगे बिना मिलाए रहोगे तो सुख दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख दुख मन के धर्म है भूख पे स्थान के धर्म है जन्म मृत्यु तो शरीर के धर्म है इस किसी से भी हम ले पायेमान नहीं होंगे किसी से भी हम ले पायमान नहीं होंगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं दिश दिशे छाया दर्शने जोगी तो है कि मैं को देख रहा आगे और बोल रहे प्रत्यय व्यक्ति नृषे सोगिना पृष्ठ नईतर सत्म संशय ये बोले संश तम तुम और ये जो अज्ञान ये दोनों को हमसे अन्न है यदि अन्न प्रत्यय व्यक्ति ये हमसे भिन्न है इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा जान लेते तो नृश्य ये दृष्ट नहीं है तुम, मैं और ये जो अज्ञानता ये ये ये सब जो जो अन्य जगह मन में बैठ अंतकर्ण बैठा हुआ है का नहीं है न कि का नहीं सही ना व्यक्ति इस प्रकार से अपने को समझ लेता है वो जोगियों में पृष्ठ श्रेष्ठ है वो मस्त मिलावेट है और न संशय विषय में कोई शंका नहीं मिलता जो, है योग अभ्यास में ठीक है, है। इसलिए तुम तुम मैं तुम अभिवेकता तो है, है। जो कि नाम पृष्ट हो वो जो है साधको में श्रेष्ठ है नीतरा नहीं है शायद न शंश इस विषय में कोई शंका नहीं है अपने तो को ठीक ठीक से जानना फिर उसके बाद आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे से तो करता सब हमारे हाथ नहीं होता परंतु वास्तविक में चाहिए सर बताई असंग व्यवहारिक जगत के साथ मेरा तीनों काल में कोई संबंध कभी ना था ना है ना रहेगा तो व्यवहार कौन कर रहा है शरीर मैं शरीर का दृष्टा इस शरीर को भगवान ने दिया इसको समझाने के लिए इसको समझने के लिए और कुछ प्रलब्ध दिया कि शरीर की जो अपना पूर्व तो कर्म है उसको क्षय करने के लिए जिसको बिना मुक्त तो कई बार लोग प्राप्त तो नहीं हो सकता इस प्रकार के समझ करके इस प्रकार समझ करके तम च जब अन्न प्रत्यय व्यक्ति नश्य ये जो है दुष्टा है हमसे भिन्न इस प्रकार वृत्त मनोवृत्ति जिसका बना रहता है दुष्टा का नहीं है वो जोगियों में श्रष्ट जोग दूसरा जो अपने कर्ता मानता है धार्मिक मानते हैं वो जोगियों में श्रेष्ठी जो तो है वो भी भगवान से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं परंतु तो, नहीं है देखिए भगवान गीता की छठे अंध्याय में लास्ट में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तपस्वी योगी कर्मीभ्य मतो अधिक को जोगी, जोगी, जोगी मतलब आगे बोल क्या इति उच्चते जोगी, जिसका मन परमात्म से जुड़ गया वो जोगी है। वो जोगी है अब जो मतलब, जुड़ जो, गया मतलब एक हो गया मन जो है अधिष्ठान में एक हो गया मन जो अधिष्ठान में एक हो भेद कहाँ दिखेगा आपको कोई भेद दिखेगा ही नहीं मन इसलिए आप बोलते हैं कि वहां पे तपस्या व्य को जो तपस्या करते हैं उससे भी योगी अच्छा कर्मी भव से मतोदिको जो कर्मों के माध्यम से जो शास्त्र वाले धर्म आचरण अच्छा करके में उससे भी जोगी है क्यों वो अपने को भगवान से जोड़ना चाहते हैं ज्ञानी भविष्य मतो अधिको ये शास्त्र ज्ञान पांडित तो इससे भी अच्छा है शास्त्र ज्ञान तो है उनको परंतु अपने भगवान इस प्रकार पूर्विमक दर्शन में वो शास्त्र को पूरा जानते हैं शास्त्र को बहुत ज्ञान है उनका अब हमसे वेदांत से अधिक ज्ञान है पूरा का परंतु मैं भगव ईश्वर के बात बात ही नहीं है और मेरा भगवत स्वरूप में ये ज्ञान में उन लोगों में नहीं है इसलिए इस प्रकार के ज्ञान से तो जो की जो युक्त होने का एकत्व में जो इसलिए योग शब्द की परिभाषा बड़ा सुंदर दिया हुआ है इसमें विष्णु शास्त्र नाम के अर्थ में भगवान जी एक नाम है योग योग लिखा वहाँ पे ज्ञानेन्द्रिया संयम्य मनोवृदि निरुच्छ प्रत्यय जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा परमात्मा चिंतन इसी को भगवान जी के श्लोक में बोला तपस्वी को जो कि कर्मिक मतोदिको ज्ञानी भवस्तिक ज्ञानी मतव्य शास्त्र ज्ञान ज्ञानी जो, जो कि अवार्जुन फिर इसमें भी योगी नाम अभी सर्वेशा मत इस प्रकार से जो भगवान से जुड़ गया जो व्यक्ति एक हो गया उसमें का मन योगी अनेक योगियों में सर्वेशा मत भगवान में एक हो गया जिसका मत गात्म अंतरात्मा मतगत हो गया मतलब भगवान में मिल गया जो, मत गते न अंतरात्म जोगिनाम अपनी सर्वेशा मत गात्म जोगिनाम तो मद गतेन, जो कि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मम समय तमो इस प्रकार श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करता है वो मेरे से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है तो समय युक्त ऐसा भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में बोला श्रद्धावान भजते जो मन इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक अभिन्नता के चिंतन जो करते ना वो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भजन है तो बोल रहे है है पे मतलब अति भगवान से से इस प्रकार जो ये वेदांत की शाधना सारा कर्म को धर्माचरण को छुड़ा करके श्रेष्ठ धर्माचरण आचरण यद्यपि वो कर्म नहीं करने से धर्म नहीं लगेगा वो करने के बाद वहां से मन उठा करके बस केवल अपने स्वरूप की चिंतन विश्व के साथ अपनी अभिन्नता के चिंतन इस रूप तो लेना पड़ेगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ के के कर नहीं तो कुछ नहीं कर पाते इस प्रकार से बार बार विचार करने से दे? मन भगवान में एक हो जाता है भगवत कृपा भी समझ में आने लगता है आगे और बोल रहा देखिये विज्ञात विज्ञाता इति उच्यते जत स सोभवस् तुवस्मृता ऋजुम उच्य जत स सोभवस्त तत् अव मृषा देखिये अच्छी तरह से समझियो विज्ञातीजस्तु विज्ञाता सत्व्य जत अनुभव तो अन्य अनुभव तस्विता जो ऐसा अनुभव ऐसा समझते हैं जितने सारे ज्ञान हमें हो रहा है इन सभी ज्ञान मुझे हुआ ये जिसके रहने के कारण मैं समझ पाता हूं ये जो समस्त दॉट अभी तक ऑफ द ऑल जो समस्त जो जो ज्ञान का ज्ञाता है मैं घाट को जाना पट को जाना मठ को जाना परंतु ये घाट को जाना पट को जाना जिसको रहने के कारण मैं समझ पाता हूं मैं क्या समझा कि मैंने इस पुस्तक को समझा मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं तो कोई एक तत्व अंदर है जिसके रहने के कारण हमने बुद्धि कान से सुना बुद्धि से विचार के अर्थ को समझा मैंने ये समझा मैंने ये जाना जिसको रहने के कारण हम इसको जान पाते हैं समझ पाते हैं वो हो गया विज्ञातर विज्ञाता और दृष्टि दृष्टा श्रुतेर श्रुता मतेर ममता विज्ञातर विज्ञाता देखिए कि कभी हमारी बुद्धि समझती है कभी बुद्धि नहीं समझती है परंतु समझा नहीं समझा ये जिसने समझा उसकी बुद्धि की कभी कभी कभी लोप नहीं नहीं होती आंख आंख देख देख पाती है, कभी नहीं देख पाती दृष्टि कमजोर हो जाता है परंतु आंख की दृष्टि की तिखा पर देखना समर्थ अथवा नहीं सामर्थ ये जो देखता है उसके दृष्टि का भी लोप नहीं होता नहीं द्रष्टुर दृष्टि परिलोप विद्य अविनाशवा विद्धते विद्धते विज्ञातुर झरी लगा दिया बल को जागोलिषद ये जो है अच्छी तरह से यही यही पे समझना है कि जो है कि विज्ञात समस्त ज्ञान का जो का, का, जो बोध बोध बोध का का कराने वाला है वो तुम हो वो वो वो तुम तुम तुम हो हो के माध्यम से जो विषय का बोध होता है है तो जब इंद्र के माध्यम से कोई विषय का ज्ञान होता है तब उसका बोलते हैं दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता इसी प्रकार प्रमाता परंतु जो जिसके रहने के कारण हम प्रमाता की हर वृत्ति को जान पाते हैं प्रमाता की हर वृत्ति ज्ञाता का, का कभी ज्ञान का भी पूरे लोक नहीं होता इसलिए शस्त्र जी उपदेश करते हैं विज्ञाते विज्ञाता समस्त ज्ञान को जानने वाला समझने वाला जो है ना वो तुम सत्वम तो। ऐसा हमको के लिए। तुम वो प्रमाता है वो भी तुम हो परंतु उपाधि के साथ तुम अपने को देख रहे हो तुम अपने को उपाधि रहित अवस्था में देखना सीखो तुम अपने को उपाधि रहित अवस्था में देखना सीखो इसी बात है सत्या और है, वो अनुभव में में में में भी आता में भी आता आता है है है है है उनको मैं उपाधि उपाधि से रही तो देखो के के के साथ साथ साथ जैसे मन कर देता है, तो के साथ हमारे कोई कोई संबंध संबंध ही नहीं है। शरीर के साथ कोई नहीं शरीर हमारा काल अलग दिखते कैसे हुआ क्योंकि मन जो है जो शरीर के साथ चिंतन कर रहा था उस चिंतन को छोड़ करके स्वरूप में आया तो शरीर अलग हम अलग केवल ये, ये मन ही जो है मन एवं मनुष्य न कारण मानते मन ही जो है शरीर अपने को बांध रखा है मन ही जो है ये तादात्म कर देते हैं इसीलिए जागृत में बैठ करके क्योंकि सुषुभत काल में तादात्मा छूट जाते हैं जागते फिर हम तादात्म कर लेते हैं जागृत में बैठ करके इस कर। क्यों? तो तो तुम, तुम शरीर को भी जानते हो तुम अपना उससे भिन्न जानते हो अब बुद्धि दोनों को मिला दिया अब व्यवहार करते समय ठीक है मिला करके व्यवहार कर दो जान के व्यवहार करो कि मैं चेतन अलग हूं और शरीर जर है ये ये अलग शरीर शरीर शरीर इंद्रियों मन बुद्धि दोनों ही पंचतन्मात्र पंच से जड़ मैं असंग तो और चेतन को बुद्धि ने जबरदस्ती मिला दिया जड़ और चेतन को बुद्धि ने जबरदस्ती मिलाने के कारण हम अपने को प्रमाता रूप में समझते समझते वास्तव तो में कर्तित्व तो, भोक्तृत्व तो, दृष्टित्व तो, आत्मा में नहीं है आत्मा शरीर की इस क्रिया को केवल प्रकाशित करने इस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं सैद अनुभव सुभव तस्व शास्त्र से बात सुन करके जब आप तत्व तो अनु, अनुभव इससे भिन्न जो अनुभव होता है ना मैं कर्ता भोक्ता शरीर ये सब जो है अज्ञान से प्रतीक होते है यथार्थ तो अनुभव नहीं है तो तो करते करते। लय हो गया और स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि मैं पूरा सृष्टि है ये स्वप्न में इतना नहीं है ये सत्य है ये तुम्हारा साधन उपासना की सबसे अच्छा फल मिले कि जो है ये जिसको चिंतन कर रहा था पूरा सृष्टि यदि यह स्वन में दिखाई दे रहा है तो समझना की सप् नहीं है ये सच्चाई तुम्हारे तो मन अभी स्थिति को प्राप्त कर लिया तो मन अब इस को प्राप्त कर लिया इस प्रकार से में आया अनुभव वाक्यों तो को सुन करके उसको अनुभव में आता है ये अनुभव सच्चा अनुभव है बाकी इससे भिन्न हो तुम ब्राह्मण हो तुम करता हो तुम भोगता हो इस काम को करो तुम जो है सर को जाओ किसको करते ये अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं है अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं है ये औपाधिक अनुभव है अनुभव क्या है? उपाधि को छोड़ करके जब तुम अपने तो अलग अलग भूमिका में अनुभव करते हैं परंतु वो भूमिका में अनुभव करने पर भी वो जानते हैं कि मैं इससे भिन्न अलग स्वतंत्र हूँ मैं ये नहीं हूँ ना मैं अभिकारी हूँ ना मैं राजा हूँ मैं जो हूँ वही हूँ ठीक इसी प्रकार से ये अलग अलग उपाधि के साथ अलग करके व्यवहार करते जो भी कुछ दिखाई दे रहा में ना मैं राजा हूँ ना मैं फिखारी हूँ तो तो इस प्रकार का अनुभव सच्चा अनुभव है इससे कुछ अनुभव होता है वो मृषा तथा अन्य तो अनुभव मृषा उससे भिन्न जो अनुभव होता है वो अनुभव सच्चा नहीं है इस प्रकार से एक कथन करने के बाद बोलते है दृषि रूपी सदानित दर्शनादर्शने मयि कथम सैता तष्यते अभवस्त दृशिपे सदा दर्शनादर्शन मयि कथम सैता तो नष्यते दृशिपे सदा दर्शना दर्शने मई कथम बोल पे कि दृष्टा सै न तो ये दृष्टारूप जो है ना दृष्ट मैं हूँ हमेशा दृष्ट ही हूँ सदा नित्य सदा नित्य दृश्य रूपे मुझ, मुझ रूपी मई ये तीनों सप्तमी एक वचन है दृश्य रूपे सदा नित्य मयी दर्शन दर्शन मतलब तो ज्ञान अथवा तो अज्ञान कथम सहता हम ये कैसे हो सकता है ये जो ज्ञान भी और अज्ञान भी ये मुझ में दोनों ही नहीं है मैं तो दृष्टिस्वरूप हूँ सदा हमेशा ही सदा नित्य दृश्य रूपे मई दर्शन दर्शन कथम सहता मैं तो उससे भिन्न हूँ न अनिश्चते अनुभव इसलिए इससे भिन्न कोई भी अनुभव मेरा अभिष्ट नहीं है तथा अन्य अनुभव नई भी अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं श्रुति बोलती है कि देखो ये तुम नहीं हो यह तुम नहीं हो तुम्हारा यथार्थ स्वरूप तुम केवल दृष्टा मात्र हो जब भी तुमको कोई बोलता है तू करता है तू भोगता है तू मनुष्य है तुम ब्राह्मण है ये तुम्हारा यथार्थ नहीं है उपाधि के साथ तुमको दिखा है और शास्त्र तो तुमको उपाधि रहित अवस्था से पहचान कराना चाहते हैं तो इन दोनों में भिन्नता को समझने का कोशिश करो और इन दोनों की भिन्नता को समझ करके जो तो है जैसा होना चाहिए मतलब अपने अनुभव जैसा होना चाहिए उस अनुभव में दृढ़ दृश्य रूपे सदा नित्य दर्शन दर्शन मई कथम से मतलब ये तीनों शब्द में एक बचना दृष्टि रूपे सदा नित्यमयी दर्शन दर्शन कथम मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ कहा है तो, अनु, तो, अन, यथार्थ अनुभव, अनुभव, अनुभव की मैं दृष्टा उससे भिन्न जो अनुभव होता है क्या मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं ब्रह्मचर्य में सन्यासी शास्त्र ने मेरे को ये बोला ये मेरे को करना चाहिए ये सारा अनुभव जो है ये जो है उपाधि के साथ ये अपना आरोप है उपाधि के धर्म का हम अपने में आरोप करके ऐसा बोलते हैं है वास्तविक तो मेरा धर्म नहीं इस प्रकार यदि हम अनुभव कर पाते हैं तो जो है मनुष्य जीवन सफल हो जाते यहीं पे रखेंगे राजीव काम थोड़ा में है और एक श्रोक इसका पढ़ेंगे विवेक भी, भी, भी हमारा बैरग्य शतकम बैरग्क शतकम में कहा पहुंच गए थे हम लोग स्वामी जी हमारे वस्तु विभाग में जो बुढ़ापा आता है उस समय क्या क्या दशा होता है मानव लोगों की उसी को दिखाने के लिए श्रुति यहाँ पे सम्बन्ध भगवान विद्यान मुनिजी ऐसा बोल है देखो तुमने देखा अपने आंख से देखा कि बहुत बड़ा हिमालय पर्वत को भी हिल जाते हैं प्रलय काल में ये भी हैं। बहुत बड़ा समुद्र बड़े बड़े मगर मच्छिस इतने बड़े हिमालय पर्वत को धारण किए हुए हैं जो पृथ्वी पृथ्वी प्रलय काल में लय प्राप्त कर जाता है इस शरीर की तो क्या कहना है वो तो बिल्कुल एक क्षण के लिए आया हुआ है और निष्ठांत तो दिया कि जैसा हाथी के जैसा अशत वृक्ष के पाता हम पत्ता हमेशा हिलता रहता है इस प्रकार वो हमेशा हिलने वाला शरीर की क्या भरोसा किस समय जो है वो निकल जाएगा काल के ग्रास में आ जाएगा कोई निश्चय नहीं है इसलिए जितना समय मिला हुआ है उस समय में ये मित्र भगवान की चिंतन करो देखो बूढ़ापा यदि समय रहते नहीं करोगे तो बूढ़ापा में ये कभी नहीं कर सकते और जो आगे बोल रहे हैं गात्रम संकुचितम शरीर सूख गया गतिर भी गड़िता आना जाना भी कुंठित हो गया भ्रष्टा च दंता सारा दांत गिर गया दृष्टि रन्य आंख देख नहीं पाती वर्धते बधिरता सुनाई भी कम हो गया बढ़ी रहा है वो कम और वक्त लाल आते मुँह से लाला टपकता है वक्त शुचिता गतिर्गलिता भ्रष्टा चंता बली सी वर्धते बधिता वक्त लुस लाली खान विख वाक्यम नद्रीये चाधवजन भार् न शुश्रूष्टरुषर्ण भयस कोई बात नहीं सुनता कोई कौन आएगा के पास बोलते ये बोलो वो करो कोई नहीं आता कम बंधु ना वाक्य कोई हमारी बात का आदर नहीं करती भार न सु सोचा था पत्नी को व्यवस्था कर लेगा अथवा कोई सुन लेगा हमारा उसको भी, भी तो अपने बुढ़ी हो रही तो कहाँ सुन पाएंगे उसका भी तो शरीर के सामर्थ्य तो वो भी बात नहीं सुनते हाँ कष्ट पुरुष अस्त जीरो हाय पुरुष के जो है बुढ़ापा में जो कष्ट है वो सोचो अभी समय शत्रु की तरह करने शत्रु वो भी मुंह घुमा कर चलाए जाते हैं ये मतलब उत्तर काशी में हम रहते हैं ना वहाँ पे जो नीचे सैनी जी का मकान है तो जानते हैं वहां पर जब सैनी जी थे एक दिन में उसको दुकान में कुछ सामग्री सामान लेने गया था, में जर्मन में। वो बीमार था। तो लड़का तो बुढ़ापा में थोड़ा पुत्रों का शहर मिल जाएगा आता ही नहीं है घर में इससे दुख क्या हो सकता है क्या बोल मैं कोई बात नहीं समय से आ जाएगा परंतु तो दुख होता है मन में खेद होता है की मैंने अपने पुत्र छोड़ेगा इसलिए समय रहते रहते भगवत निर्भरता को बढ़ाए तो भगवत निर्भरता यदि हम बढ़ा पाते हैं तो मन में कभी भी इसका विक्षेप नहीं आता इसी को समझाते हुए और आके बोल्या देखेहांस आरोपित अस्ति शतकम अस्तकृता चंडाल तरुण्योक नहीं होने से आप स्थानम जरा चंडाल अब जो है एक पहले जमाने में जो लोग मशाल में काम करते है ना वो जो बचा कुछ उसका जो अस्थि पड़ा रहता था वो कहीं एक कुप में इकट्ठा करके डाल के रखते थे अब हमारे शरीर उस चंडल की कुप के तरह कुछ कुछ हड्डियों का एक एक स्थान बन गया एकत्र हड्डियों का एकत्र स्थान बन गया विद्ध पुरुषा मस्तक का जो केशरे सब सफेद हो गया गिर गया कुछ बताया थोड़ा, थोड़ा बना हुआ वर्णीक्ष उसको जैसे ही उसको देखते हैं जरा जरा करती के उसके सामने क्या होता है लोग की आ जाता है मन में उस समय हम नहीं समझते हैं कि हमें भी एक समय वृद्ध होना है उस समय तो हम अपने जवानी के होश में ए, क्या गुड्डा को कहना है ये, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है रोज जीव को हम यमराज के मंदिर में अतिथि होते हुए देखते हैं और बुढ़ापा सभी को प्राप्त कर रहे परंतु फिर भी जवान अवस्था में जिस समय नौकरी करता है मैं भी एक दिन बुढ़ा हूँ हमें भी देखने के लिए कोई चाहिए वो चिंता मन में नहीं आता वो समझते नहीं है इस चीज को इसलिए बोलते हैं कि वृद्ध पुरुष का सर की जो है केश सारा सफेद हो जाता है उस प्रकार इस जरा शरीर को जो केवल मात्र अस्थि मात्र शार होकर पड़ा हुआ है जिस प्रकार चंडन को प्रदृष्टान्त दिया चंडन शेत्र में बना हुआ जो अस्थि पर रहता है उसको एक अट्ठे कुएं में डालता है इस शरीर अभी ऐसा ही हो गया केवल कुछ अस्थि मात्र रहेगा इसको देख करके कुछ कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता कोई भी व्यक्ति सामने आना पसंद भी नहीं करता कोई बिरल अगर कभी कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ अधिक कम संपन्न कोई व्यक्ति आ करके पूछ सकते हैं कि भगवान कुछ जाइए अधिकतर इस समय यही करते छोड़ देते हैं उसलिए समय रहते हुए जो जिसके ऊपर भरोसा करके हम मतलब जीना चाहते हैं उन सभी से मन को उठा करके नित्य नित्य वस्तु को विवेक करके भगवान में मन को लगाए भगवान में मन को लगा ये जो है बार बार ये घुमा करके शरीर की अवस्था को देख करके भी ये करना चाहिए क्या करना चाहिए उसको अभी इतना शरीर की दुर्गति को कथन करने के बाद इसलिए हमें करना क्या चाहिए तब तो उसको लेकर के बोलते हैं जाबत शरीरमरुजरा दूर तोंद्रियशक्तिर प्रतिहता जो नाुष आत्म श्रेयसी तबदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महां संदीप्तेने तो कूक खनन प्रत्युदीद वस्थ मदम शरीरमरुजरा दूरत जाव चंद्रियशक्तिर प्रतिहतो नाुष आत्मस्वेसी तबदेव विदुषा कत्नो महा संदीपतेने तो कूपखनने प्रत्युदीद बड़ा सुंदर श्लोक बोला खोल रहे, रहे हाँ ये कुता है वहां से पानी निकालूगा पानी तो कब प्रत उसके लिए उद्यम करने से क्या लाभ होगा घर तो जल ही जाएगा इसीलिए ये दृष्टांत देखे समझा रहे हैं हमारा बंडर क्या कुछ तक बनाया हुआ है जाबत जावत जब तक शरीर में दम है शरीर स्वस्थ है और गुण गुण गुण गुण तो नहीं होता है है रोग जाबत जरा दूर था। जब तक जरा थोड़ा वृद्धावस्था तो थोड़ा दूर है जाबत जावत इंद्रिय शक्ति शक्तिहत जब तक आपका इंद्रिय की शक्ति प्रतिहत कुंठित नहीं होता जावत क्षय ना आयुष जब तक आयुष क्षय ना हो जाए उसमें क्या करना चाहिए आत्म श्रेयसी ताबत विदुषा कार्य प्रयत्न महान आत, आत्म कल्याण के लिए विद्वान की व्यक्ति को महान प्रयास करना चाहिए महान प्रयास करना चाहिए आत्म श्रेयशी आत्म मुक्ति के लिए श्रेम आत्म कल्याण के लिए आत्मा की मुक्ति के लिए ताबत तब तक विदुषा विद्वान व्यक्ति के द्वारा महान प्रयत्न कार्य जितने जितने जितने अधिक से अधिक प्रयास हो सकते हैं वो करना चाहिए बुढ़ापा मैं कर लूंगा बाद में होगा कुछ नहीं होगा उस समय इसलिए बोलते हैं भवने मान लो बुढ़ापा आ गया कुप तब है हम गड्ढा खोद से पानी निकालूंगा प्रत्युत इस प्रकार क्या मकान बचेगा वो वो जल ही जाएगा जल जाएगा ये प्रयास सफल नहीं होता वो प्रयास सफल नहीं होता तो इसी इसी प्रकार से जब तक शरीर जला ग्रस्त नहीं होता शरीर में कुछ ताकत रहता है इंद्रियों अपनी शक्ति को प्रति प्रतिहत प्रति, प्रति नहीं होता इंद्रियों तो शक्ति के रहता है, जब तक उसको लेकर के आयु चय हो जाता है अपने परम कल्याण के लिए प्रयोग के लिए नहीं श्रेय के लिए आत्म श्रेय सितावत विदुषाम कार्य प्रेयोग दो मार्ग धर्म अर्थ काम को प्रयोग के मार्ग बोलते हैं और मुक्ति के लिए प्रयास करना श्रेय के मार्ग बोलता है इसलिए आत्म श्रेय सितावत विदुषाम कार्य व्यक्ति के के के के लिए के लिए के लिए कल्याण अपने मुक्ति महान महान प्रयत्न प्रयत्न करना चाहिए कार्य जैसे आग आग कोई आसान बात नहीं है घर तो तो में लग जाने बाद फिर से कोई नहीं होता। को हम ही इस प्रकार से इस रु इस धन में रखना शरीर जब तक शरीर में सुस्थता आए और जावत जरा दूर जब तक जरा थोड़ा दूर है जावत इंद्रिय शक्ति अप्रति जब तक इंद्रिय की शक्ति प्रतिहत नहीं हुआ जावत क्षय आयुष जब तक आयु क्षय नहीं हो जाता तब तक आत्म कल्याण के लिए मुक्ति के लिए विवेकी व्यक्ति को केवल मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए घर में आग लग जाने के बाद फिर कुप खनन करने से व उसके विचार करने से कोई लाभ नहीं होता इसी प्रकार सब शक्ति क्षय होने के बाद तब जाकर करके थोड़ा भगवत चिंतन करूंगा उससे अधिक लाभ नहीं होता ठीक है आज यहीं पे रखते हैं फिर देखते हैं कल से तीन बजे करेंगे आपके समय तीन बजे होगा ठीक है हमारे समय यहाँ कल से तीन बजे तो हमारे समय जो यहाँ से